ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है पुरुषोत्तम तिवारी की बाल कविता नाच रहा जंगल में मोर नाच रहा जंगल में मोर बच्चों तुम मत करना शोर हरा सुनहरा नीला काला रंग बिरंगे बूटे वाला चमक रहा है कितना चमचम -चम, इसका सुंदर पंख निराला लम्बी पूछ मुकुटधर सिर पर भीमाकार देह अति सुंदर कितनी प्यारी छवि वाले ये इन पर मोहित सब नारी नर वर्षा ऋतु की जलद गर्जना सुनकर होकर भाव विभोर नाच रहा जंगल में मोर बच्चों तुम मत करना शोर सुनकर यह आवाज तुम्हारी तुम्हें देखकर डर जाएगा अपने प्राणों की रक्षा में कहीं दूर यहाँ भाग जाएगा फिर कैसे तुम देख सकोगे मन मोहक यह नृत्य मोर का देखो कैसे देख रहा है दृश्य घूम कर सभी ओर का नृत्य कर रहा कितना सुंदर अपने पंखों को झकझोर नाच रहा जंगल में मोर बच्चों तुम मत करना शोर निर्जन शांत दूर जंगल में ये विचरण करते रहते हैं मोर झुंड में एक साथ सब जंगल में उड़ते रहते हैं पाकर मौसम मधुर सुहाना को लाहल करने लगते हैं अति उल्लास भरे उपवन में सुखद नृत्य करने लगते हैं कोई भी हो समय दोपहर या हो फिर संध्या या भोर नाच रहा जंगल में मोर बच्चों तुम मत करना शोर मोर पंख की सुंदरता पर आकर्षित इतना मन भाया बाल कृष्ण ने इसको लेकर अपने सिर का मुकुट सजाया इन्हें देखने से लगता है इनको लेकर पास दुलारे कितना अच्छा हो आ जाए जब भी हम सब इन्हें बुकारे ये भारत के पक्षी हमको बांध लिए हैं प्रेम की डोर नाच रहा जंगल में मोर बच्चों तुम मत करना शोर नाच रहा जंगल में मोर बच्चों तुम मत करना शोर बच्चों तुम मत करना शोर अभी आप सुन रहे थे पुरुषोत्तम तिवारी की बाल कविता नाच रहा जंगल में मोर वाचक स्वर भारती परिमल